श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग चंद्रा देवी के विचित्र अनुभव वह अवसर भी शीघ्र ही उपस्थित हुआ सरल हृदया चंद्रा देवी पतिदेव के निकट अपनी चिंता तक को नहीं छिपा पाती थी सहेलियों के समीप ही प्रायः वे अपने मन की सारी बातें जब कह देती थी तब इस संसार में उनका सबसे अधिक निकट संबंध ईश्वर ने जिनके साथ स्थापित कर दिया है उनसे उन बातों को छिपाना कैसे संभव हो सकता है अतः गयाधाम से श्री श्रुधीराम जी के लौटने पर कुछ दिन तक चंद्रा देवी उनकी अनुपस्थिति में जो कुछ हुआ था एवं उन्होंने जो देखा अथवा अनुभव किया था उन समस्त बातों को अवकाश मिलते ही जब तक उनसे कहने लगी अवसर पाकर एक दिन वे बोली देखो जब तुम गया गए थे उस समय एक रात्रि में मैंने एक अद्भुत स्वप्न देखा था मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो कोई ज्योतिर्मय देवता मेरी शय्या पर लेटे हुए हैं पहले मैंने यह समझा कि संभवतः तो तुम होगे, किंतु बाद में मुझे यह ज्ञात हुआ कि किसी मानव के लिए वैसा रूप कदापि संभव नहीं है अस्तु यह देखने के बाद मेरी नींद खुल गई फिर भी मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि मानव वे सैया पर ही हैं दूसरे क्षण सोचने लगी कि मनुष्य के निकट इस प्रकार देवता का आगमन कैसे संभव हो सकता है तब मेरे मन में आया कि कदाचित कोई दुष्ट व्यक्ति किसी खराब उद्देश्य से घर में घुस आया होगा और उसके पैर की आवाज़ आदि को सुनकर ही मैंने ऐसा स्वप्न देखा है झटपट उठकर मैंने दिया जलाया किंतु मुझे कोई कहीं दिखाई न पड़ा घर का दरवाज़ा पहले जैसा बंद था ठीक वैसा ही बंद मिला फिर भी डर जाने के कारण रात में मुझे नींद न आई मैंने सोचा कि शायद कोई चतुरता से दरवाजे की शंकल खोलकर भीतर आया होगा और मेरे जगते ही भागकर पुनः उसी प्रकार उसे बंद कर गया होगा सुबह होते न होते मैंने धनी लोहारिन तथा धर्मदास लाहा की बहन को बुलवाया और उनसे सारी बात कहकर पूछा तुम लोगों को क्या जजता है सचमुच क्या किसी व्यक्ति ने मेरे घर में प्रवेश किया था मेरे साथ गांव में किसी का भी विरोध नहीं है केवल मधुयुगी से उस दिन एक साधारण बात को लेकर कुछ कहा सुनी हो गई थी क्या वही छिपकर इस प्रकार मेरे घर में आया था तब वे हंसती हुई मुझसे बहुत कुछ कहने लगी और बोली अरे बुढ़ापे में तू क्या पागल हो गई है सपना देख व्यर्थ में क्यों इस ढोंग रच यह ढोंग रच रही है तू ही बता कि दूसरे लोगों के कानों में यह बात पहुंचने पर वे क्या कहेंगे क्या वे चारों ओर तुझे बदनाम करते नहीं फिरेंगे अगर इस बात की फिर किसी से चर्चा करेगी तो अच्छा नहीं होगा उनकी इस बात को सुनकर मैं सोचने लगी कि तब तो मैंने स्वप्न ही देखा था साथ ही मैंने निश्चय किया कि और किसी से यह बात न कहूँगी किंतु तुम्हारे लौटने पर तुमसे कहूंगी और एक दिन युगियों के शिव मंदिर के सम्मुख खड़ी होकर मैं धनी से बातें कर रही थी उस समय मैंने देखा कि श्री महादेव जी के अंग से निकलकर दिव्य ज्योति ने मंदिर को पूर्ण कर दिया है और वायु की तरह हिलोर लेती हुई वह मेरी ओर चली आ रही है आश्चर्यचकित हो मैं धनी से यह कहने ही जा रही थी कि अकस्मात मेरे निकट आकर मानो मुझे संपूर्ण रूप से आच्छादित करती हुई वह तीव्र वेग से मेरे अंदर प्रविष्ट होने लगी भय और विस्मय से स्तंभित हो मैं एकदम मूर्छित होकर गिर पड़ी बाद में धनी की परचर्या से होश आने पर मैंने उससे सारा वृत्तांत कह सुनाया सुनकर वह आश्चर्यचकित हो गई फिर बोली तुम्हें वायु रोग हो गया है किंतु तब वे मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह ज्योति किंतु तब से मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह ज्योति मेरे उदर में अभी तक विद्यमान है और मुझ में गर्भ संचार होने का लक्षण सा मुझे दिखाई दे रहा है धनी तथा प्रसन्न से इस बात का जिक्र करने पर उन लोगों ने मुझे मूर्ख पागल आदि कहा और मानसिक भ्रम अथवा वायु वायुगुल रोग से मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है इस प्रकार की बहुत सी बातें बतला किसी से इस बात की चर्चा करने को मना कर दिया है तुम्हारे सिवाय और किसी से कुछ न कहने का निश्चय कर तभी से मैं चुप हूँ अच्छा बताओ तुम्हें क्या मालूम होता है क्या देवता की कृपा से मुझे उस प्रकार का दर्शन मिला था या वायु रूप से किंतु अभी तक मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो मेरा गर्भ संचार हो चुका है